द्रं कर्णे श्रेया मेवा भद्रं पश्येक्षत्र स्थिस्तुवा पुंसस्तमशेम देवितु शांते शांते थर्वेदी प्रश्नो परिषद पंचम प्रश्न के प्रथम मंत्र के भाष्य तक हो गया टीका चल रही है विचार चल रहा है तो सत्... सत्यका ने पूछा विपला ऋषि ने पूछा भगवान जो अंतिम क्षण तक आप अभिविधि या आम ले रहा है वहां तक मान बढ़ते बढ़ते तक जो ओंकार का चिंतन करता है वो किस लोग को प्राप्त करता है ये प्रश्न है तो उसका उत्तर आगे देंगे जो भी होगा भाष्य हो गया है ठीक देखे। है देखें इदानी गार्ग प्रश्न निर्णय अंतर इत्यर्थ है इदानी का अर्थ है भाष्य में इधानीम शब्द अथा इधानी गार्ग प्रश्न के निर्णय के अनंतरम परापर ब्रम्ह प्राप्ति साधन न ओंकार से उपासना प्रश्न आरभ्य कहा था यहाँ पर परापर में तो द्वंद समास होने से वहां को पर को पहले रखा है को बाद में रखा किंतु अपर प्राप्ति के क्रम से पराप्राप्ति प्राप्ति साधन है एक उपासना ऐसी होती है ये टीका में बोलते हैं अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति क्रम है ना ब्रह्म लोक प्राप्ति साधनत्व ना अपर ब्रह्म प्राप्ति के माध्यम से पर रूपी जो उसको प्राप्त करना है उसके साधन रूप से ओमकार को यहाँ विधान करने की किया जाता है, में है। तो कोई भी व्यक्ति होगा वो अद्भुत होगा आश्चर्यजनक होगा मरने क्षण तक ओमकार की उपासना करने वाला इसके लिए भाष्य में कहा था कश्चित अवय भगवान मनुष्येश मनुष्य नाम मध्य मनुष्येश तो मनुष्य नाम अद्भुत जैसा कहा आश्चर्य की बात है कोई ऐसा बिकला कोई निकल सकता है तो इसलिए टीका विषय को बोलते हैं तद ये क्रिया विशेषण जो आश्चर्य है क्रिया का विशेषण है माने जीवन भर ऐसा करना क्रिया क्या है यहां ये ओंकार अभिध्याय तो, अविध्यायी क्रिया है तद अभिध्यान यथा सात तथा उस प्रकार के चिंतन जिस प्रकार हो सके उस प्रकार क्रिया विशेषण है ताद या ता, अभिधान, उस प्रकार के विशेषणत दुष्कर विशेषण दिया है विशेषण देने से क्या होगा कि योग अद्भुत प्रतीत होता है इतना सरल कार्य नहीं है कठिन कार्य है लगता है ठीक कहते है अभिध्यान है ना पूर्व कालीन प्रत्याहार धारणा सूचित है अभिध्यान शब्द आया न जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान पांचों जगह पर है नहीं छठी जगह सप्तम जगह पर जाकर हैं तो ये कहने से उसके पहले प्रत्याहार धारणा का कह भी कहना चाहिए प्रत्याहार भी होना चाहिए प्रत्याहार माने इंद्रियों को अपने विषयों से लौटा करके मन में एकत्रित करना अंतर्मुखी वृत्ति में लाना इसका नाम है प्रत्याहार आहार ले रहे थे उल्टा कर देना प्रति आहार करना इंद्रियों को इसका नाम है प्रत्याहार और धारणा क्या है मन को एक देश में बांध देना इसका नाम है धारणा विक्षिप्त तो होने नहीं देना एक अपने इष्ट में बनाए रखना एकाकार वृत्ति में चलाए रखना इसका नाम है धारणा जो योग के माध्यम से धारणा वह है ये भी सिद्ध हो गया कहा सूचित हो गया ऐसा कहा इसलिए कहा बाह्य विषय उपसंहृत कारण यह है प्रत्याहार शब्द का विषयों के द्वारा जिसने अपने इंद्रियों को उपसहार कर दिया उपसंग्रत कारणों करना यही यह ना जिसने अपने इंद्रियों को उपसंहार कर लिया है अंदर मुखी वृत्ति मिलाया है समाहित चित्तो भक्त आवेश ब्रम्भा कहा था ठीक है कहते हैं ठीक है भक्तिया आदरण उपचारेण आवेशिता आरोपितो भक्ति माने आदर एक आदर है उसमें आदर के द्वारा उपचार है वास्तव में ओंकार ब्रह्म तो नहीं है प्रयोग है और उपचार है माने मान तदावती तद्वत ज्ञान होना है तो प्रयोग उपचार प्रयोगण आवेशित आरोपिता आवेशित किया आरोप किया है ब्रह्म का वह आरोप कर ओमकार में आरोप कर किया गया है ब्रह्म को ओंकार गया जिस ओंकार में ऐसा किया गया तो समाहित चित्त उसमें समाहित चित्त है उस ओंकार में एकाग्रता है मैंने धारणा समाहित चित्त वाला है कहा दो नंबर टिप्पणी मैंने वचार्य मैंने गौणिया वृत्तिया गौण वृत्ति से हो गया अने धारणा होता ये समाहित चित्त शब्द के द्वारा क्या कहा धारणा बता दी अने धारणा होता योग सूत्र तो में जो धारणा शब्द है देश बंध चित्त से धारणा समाहित धा चित्त, चित्त हो गया एकाग्र चित्त हुआ हो गया ये धारणा है इस शब्द के द्वारा धारणा बता दिया ठीक है ध्यान शब्द ध्यान क्या है ध्यान शब्द का अर्थ बता ध्यान मैंने चिंतन एक विषय में डूबे रहने का नाम ध्यान है एकाकार वृत्ति में बैठे रहने का ध्यान है क्यों ध्यय चिंता एम धातु से ध्यान सौ बनता है ध्यानकार था तो क्या है आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद तो आत्माकार वृत्ति एक बन गई है उसके अब मान विच्छेद हो जिस धारा के विच्छेद न हो दूसरी वृत्ति न बन जाए इसी का नाम ध्यान है अविच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यंतर अखिलीकृत भिन्न जातीय प्रत्यय के द्वारा खंडित नहीं किया गया हो भिन्न प्रकार के प्रत्यय न हो जाती जातीय प्रत्यय है भिन्न प्रकार के प्रत्यय के द्वारा खंडित न हुआ हो इत्यादि निर्वातस्थ दीप शिखा समोह अभिधान शायु रहित स्थान में रखा गया जीप की ज्वाला जैसी सीधी चलती है हिलती नहीं है उसी प्रकार हमारा मन हिले नहीं कह में टिका रहे उसका नाम ध्यान है ये ठीका हमें कहते हैं संतान अविच्छेद अभिचिन्न संतान अविच्छिन्न संतान संतान में प्रवाह वृत्ति के प्रवाह एक ही वृत्ति तो नहीं रहेगी एक जैसी वृत्ति चलते रह वृत्ति माने ज्ञान है नई ने ज्ञान को तीसरे क्षण ध्वंस के प्रतियोगी माना है तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगि तो लक्षण नई आयु मानते हैं ज्ञान जिस क्षण में पैदा होगा पहला तो उसकी उत्पत्ति का दूसरे क्षण में उसकी स्थिति होगी कोई भी ज्ञान होगा तीसरे क्षण वो नष्ट हो जाएगा तृतीय क्षण में आने वाला जो ध्वंस है अभाव है उसके प्रति होगी तो धर्म जिसमें आएगा उसको ज्ञान कहते नहीं जाएगा। एक वृत्ति भी ऐसी है एक वृत्ति हमेशा नहीं रहेगी तादृश वृत्ति चलती रहती है एक आकार वृत्ति होना एक गई दूसरी आई वही वृत्ति चल रहा एक, एक जातीय वृत्ति चल तो वृत्ति तो तृतीय क्षण में नष्ट हो जाना है जो वृत्ति बनेगी तृतीय क्षण में नष्ट होगी किन्तु वैसे ही वृत्ति की धारा चलना इसका नाम है एका कहा टीका में बोला संतान अविच्छेद अविच्छिन्न संतान जिसकी धारा अविच्छिन्न है चल रही है धारा जैसे गंगा जी की धारा चल रही है प्रवाह एक ही लगता है किन्तु प्रात वाला कहा पहुंच गया अभी दूसरी है धारा है दीप की शिका भी ऐसे एक एक क्षण करके करती जा रही ऊपर से नीचे से आ रही है हम एक ही मानते हैं वो एक आकार धारा है वो। ऐसे अब छेर वृत्ति रहना एक प्रत्यांतर विजातीय प्रत्यय अखिलीकृत हो अनंतरित मान विजातीय प्रत्यय प्रत्यांतर माने विजातीय प्रत्यय भिन्न प्रकार के जो ज्ञान होगा चिंतन होगा उसके द्वारा अखिलीकृत माना व्यवधान न हो अखंडित खंडित ना हो उसी का नाम है प्रत्या अखिलीकृत का अर्थ तो का चार के टिप्पणी अखंड अखिल अखंड अखिलेश अखंड तो अखंड का अर्थ क्या होता है तो अनंतरित अखंडित ते अनंतरित है अखंडित है खंडित न होना इसी का नाम ध्यान है अब व्यवहित क्या होता है मानी उसका अर्थ था व्यवहित न होने व्यवधान युक्त नहीं होना अन्य के द्वारा व्यवहित नहीं हो जाना इसी का नाम है ध्यान एक कहा आगे टीका विषय से विषय कर रहा है आत्मा विषय विषय जिस चित्त का विषय आत्मा बना हुआ अभी आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ है उस चित्त का ऐसे होते हुए सतह ष्ट है ऐसे उस चित्त का एक देशन विक्षेपम वहां किसी दूसरे स्थान पर कहीं न जाए उसके विक्षेप हो उसको निवारण करते हैं निर्वातस्थ द्वीप इत्यादि कहा जैसे वायुरथ स्थान में रहने वाले दीप में कोई विक्षेप नहीं होगा उसी प्रकार चितग्रह होना चाहिए एक देश है ना पांच की टिप्पणी माने एक देश है ना एक देश है ना किसी एक देश में भी एक कोने में भी, भी माने हलचल नहीं आना चाहिए कश्मीता विदेश किसी भी कोने में एक कोने में हलचल नहीं आना चाहिए ऐसी स्थिति को ध्यान देते हैं किसी प्रकार का विक्षेप का नाम नहीं होना चाहिए तब ध्यान होगा ध्यान यही है ये कहा कहते हैं, नहीं वो यमादिधन ध्यान तू आ गया ध्यान आ गया है तो यमादि जो साधन थे यम यम आसम काम ध्यान, ये सब आ गए समझा उसके बिना ध्यान होने वाला नहीं है उसके लिए पहले यम चाहिए अहिंसा दी हो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यहां से आरंभ होगा यम चाहिए नियम चाहिए संतोष तपस्वाध्याय प्रणदाना ने नियम योग सूत्र में दिया है यहां से आरम्भ होगा यम अहिंसा सबसे पहला धर्म है अहिंसा धर्म हर जगह में सबसे पहली साधन साधन हमारी अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी की हिंसा न हो पीड़ा न हो ये यहां से आरंभ होता है तो ये जो ध्यान शब्द आया माने हम ओमकार की उपासना की चर्चा में जा रहे हैं जो चिंतन करना हो तो यम नियम से आरंभ करना पड़ेगा यम नियम आसन एक देश में स्थिर होकर के बैठने का अभ्यास होना चाहिए तभी चिंतन हो पाएगा शरीर हिलता डुलता रहेगा तो चिंतन नहीं हो सकता आसन प्राणायाम करने से नाड़ी शोधन भी होगा मन एकाग्र भी होगा प्राणायाम ठीक उसके बाद प्राणायाम प्रत्याहार इंद्रियों को विषय से मोड़ करके मन में एकत्रित करना निर्विषय बनाए रखना इसका नाम प्रत्याहार पहले आहार ले रहे थे उल्टा कर देना इसका नाम प्रत्याहार प्रत्याहार के बाद में धारणा माने मन को एक देश में बांधे रखना एक विषय में फंसा के रखना पुथल पुथल करने नहीं देना इसका नाम है धारणा उसके बाद ध्यान तब चिंतन होगा यही कहा नहीं बात जब ध्यान शब्द कह दिया है तो इसके द्वारा क्या सिद्ध किया यमादि साधन जातम अभी सूचितम यमादि जितने भी साधन है यम नियमादि साधन सबके सब सूचित हो गए तभी ध्यान होगा नहीं तो ध्यान नहीं होगा इसलिए कहा भाषण का सत्य ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य अहिंसा परिग्रह त्याग संयास शौच संतोष अमायावित्वादि अनेक यम नियमानुगृहित ऐसा होना पड़ेगा सत्य भाषण होना ब्रह्मचर्य का पालन होना अहिंसा का पालन होना अपरिग्रह होना परिग्रह का त्याग होना और सन्यास माने विषय से विपरीत हो जाना शौच माने परिग्रह का अभाव ही सन्यास है और शौच बाहर भीतर का शुद्ध भीतर की शुद्धता और संतोष जो मिले उसी में संतुष्ट रहा और अमायावित परवंचनादी न हो ठगपना न हो बाहर कुछ भीतर कुछ ऐसा न हो इत्यादि अनेक है ये साधन यम नियमानुग्रही जो यम नियम आदि में बताए गए साधन है सब चाहिए साधक तो तभी आपको ध्यान कर पाएंगे ये बता बताया ठीक में जाते हैं इति <laughs> इतिमत अर्थम बहुत सुनिर्धारण तरशी कतमम बाब तेरह लोकम जै तेरह लोकम जयंती आया है उस के साधना से कौन सा लोग कुछ जीतता है वो ओंकार की सहारा से ऐसा कहा था तो यहाँ कतम में किम शब्द से डतमच प्रत्यय हुआ है तो ये दतमच जो होता है दो के निर्धारण में नहीं होता दो में से एक के निर्धारण होता है बहुतों में से एक के निर्धारण में होता है बा जाति परिप्रश् डतमच ऐसा सूत्र है होगा तीन शब्दों से होगा किम यद किम तद य तीन से होगा ततारा ऐसा बनता है ये तीन ही शब्दों से होता है तो यहाँ ये बोल रहा है टिका में इति मुझे अर्थमच लगा हुआ है किम शब्द से डतमच करके कतम बनाया गया है इसका जो अर्थ होगा बहुस्व निर्धारण उसका अर्थ होता है बहुसो में निर्धारण करने के लिए पूछा गया इसे दिखाते हैं अनेक ही वाष्विक अर्थ अनेक ही ज्ञान कर्म भी जेतव्य लोग उपासना और कर्म के द्वारा प्राप्त के जो लोग हैं अनेक हैं एक नहीं अनेक हैं उनमें से कौन सा लोग प्राप्त करेगा ओंकार की उपासना करने से ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है तेरा ओंकार अभिधान उन लोगों में से उन ओंकार के चिंतन के माध्यम से उपासना के माध्यम से कथम स जो उपासक स उन्हें उपासकोक कौन सा लोग कुछ जीतता है इत्यादि का टीका ओंकार अभिधान ध्यानत्वा दहरादि उपासना वर प्राप्ति साधन उतपर प्राप्ति साधन प्रष्टुर अभिप्राय प्रष्टा जो है ना सत्य काम का क्या अभिप्राय है जैसे छांदोक में दहरादि उपासना है वैश्वास उपासना है बहुत सारी उपासनाएं आई है, है। अपर ब्रह्म प्राप्ति के साधन है सा। तो ये जो तो ओंकार की उपासना भी उपासनात्म तो धर्म इसमें भी है तो क्या वो अपर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है अथवा पर प्राप्ति के साधन है ये प्रश्ता का अभिप्राय यही है ये कहना चाहते है ओंकार अभिधानविधान अपर प्राप्ति साधन ऐसा तो अनुमान हो सकता है ओंकार तो. उपासन जो है अपर प्राप्ति का साधन क्यों ध्यान दहरादि उपासन वैसे दहरादि ध्यान बैठा हुआ अपर पर प्राप्ति साधन इसमें भी यही हो सकता है ये शंका है तो कहा ओंकार का चिंतन ध्यानत्व धर्म बैठने के कारण दोहरादी उपासना के समान अपर प्राप्ति साधन एवं क्या अपर ब्रम्भ प्राप्ति के साधन है ये उत अथवा पर प्राप्ति साधन पराप्ति के साधन भी यह है ये प्रश्न का अभिप्राय है अब आगे उत्तर देंगे अगले मंत्र में प्रष्टुर अभिप्राय प्रश्न का अभिप्राय यही कहा आगे पिपला ऋषि अब उत्तर देते हैं उसका मंत्र है ब्रह्मा यहतव सत्यम परचापरम च ब्रह्मकार ब्रह्मा नैवायतने म हे ऐसा लगाना जो को पहले जोड़ देना यद ये तदवी सत्यका है सत्यकां यह जो यह है परम च अपरम च्रह्म जो अपरब्रह्म कहा जाता है अथवा अपरब्रम कहा जाता है वह ओंकारी है ये दोनों की प्राप्ति के साधन ये भी है ओंकारी है जैसे विष्णु आदि जो के प्रतिमा विष्णु आदि प्राप्ति के साधन है उसी प्रकार ये उस परमात्मा के प्रतीक है ओंकार प्रतीक है जैसे मूर्तियां जो हम रखते हैं वो प्रतीक होते हैं भगवान के प्रतीक है जो हमारे इष्ट होंगे उनके प्रतीक होते है. हम तो नहीं नहीं करते हैं हम पूजा अर्चना तस्मात विद्वान एतने व आयतन इसी से ओंकार ऐसे महान है इसलिए जो विद्वान होगा उपासक होगा एतने वा आयतन इसी ओंकार सा, रूपी साधन के द्वारा आयतन माने साधन है इसके द्वारा एक तरह अनुवेदी दो में से किसी एक को संबंध करता है अनवेदी मान संबंधी संबंध कर लेता है प्राप्त कर लेता है अगर भोग लिप्सा है तो अपर प्राप्ति के साधन हो जाएगा और भोग लिप्सा नहीं है तो अपर प्राप्ति के माध्यम से परप्रम प्राप्ति के साधन हो जाएगा वैराग्य पूर्ण वैराग्य है तो अपर ब्रम मुक्ति होगी और भोगलिपसा है तो अपर प्राप्ति के साधन हो जाएगा यही होगा दो में से किसी को भी संबंध कर सकता है ठीक एक तद अभिप्राय क्या पिपला उस सत्य काम के प्रश्न के अभिप्राय जानने वाले जो पिपलाद ऋषि हैं अपर आलम या ध्यानं चेत अपर प्राप्ति मात्र साधन परावलत्व है ना चेत क्रमेण पर प्राप्ति साधन ये बोलना चाहते हैं उनको प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं पर प्रश्न समझ गए वो माना प्रा, पर प्रा, प्रा, प्राप्ति के साधन है कि अपर प्राप्ति के साधन गया था तब तो कहते हैं पिपलादी बोलते हैं अपर आलम्बनता ध्यान और वो उद्देश्य किसको किया है उसने अगर अपर के उद्देश्य करके आलंबन करके चिंतन किया है तो अपर का साधन होगा एक अपर आलम्बनता यह अपर ब्रम के आलंबन रूप से उमकार आलम्बन कहा ये तथा आलम्बनम श्रेष्ठम यलंबनम परम य आलम्बनम ज्ञाप्रम लोके महे कठोर से पढ़ के आए हैं ये ब्रह्म के लिए सबसे बड़ा साधन यही ब्रह्म प्राप्ति के साधन ऐसा कहा है तो ये पिपला दृष्टि ये अभिप्राय क्या है उस अभिप्राय को जानने वाले हैं अपर आलम्बन या ध्यान यदि अपर ब्रम्ह के सहारा लेकर के ओंकार में अपर ब्रम्भ के चिंतन करता है ये ओंकार अपर ब्रम्ह है ऐसा चिंतन करता है तो अपर प्राप्ति के साधन बनेगा अपर प्राप्ति मात्र अपर, अपर प्राप्ति मात्र साधन परावलन पे न यदि पर ब्रह्म के आलम्बन करके कर रहा हो वैराग्य पूर्ण लेकर के परमात्म की प्राप्ति हो ऐसा करके कर रहा हो ऐसी स्थिति में क्रमेण पर प्राप्ति अपर प्राप्ति के मार्ग में से पर प्राप्ति का साधन कर्म मुक्ति हो जाएगी। दोनों ही है यही कहा उत्तर महा ये तद इत्यादि कहा भाष्य में कहते हैं ये तद वही सत्यकाम यही जो है ना ये ओंकार यह ओंकार यही बोला सत्यकाम ये तद ब्रह्म ये तत्त शब्द से किसको लेना ब्रह्म ये वो, ब्रह्म है ये यद ए जो यह ब्रह्म है ये ओंकार है ये तत्त माने ब्रह्म न लिंग है यद भी न है ये भी, है, ये भी न पुंसक लिंग दोनों ब्रह्म के साधन में करना है या ब्रह्म का निर्देश कर रहा है जो शब्द बोलते हैं ये ब्रह्म हाँ भाई ये ब्रह्म ही परम च अपरम च्रह्म क्या है परब्रह्म भी यही है अपरब्रम्ह भी यही है दोनों ब्रह्म यही है परम सत्यम अक्षरम परब्रह्म ब्रह्म जो होता है सत्य है त्रिकाला बाधित तो होता है तीनों कालों में कभी बाध नहीं होता सत्य होता है अक्षर है अविनाशी है पुरुषाध्यम जिसको पुरुष संज्ञा दी गई शास्त्र में पुरुष कहते हैं पुरुषाख्यम अपरम चाख्यम अपर ब्रम्मा प्राण नाम का है समि प्राण गर्भ जिसको बोलते हैं अपरम चाणाख्यम प्राण प्रान है आख्या जिसकी कथन नाम नजम सबसे पहले उत्पन्न हुआ है वो सबई शरीर प्रथम सबई पुरुष उच्यते आदि कर्ता सभूता नाम ब्रह्मग्रे समर्तता ऐसा विष्णु पुराण ने कहा है प्रथम जीव भी कहते उसको प्रथम सबसे पहले उत्पन्न हुआ है यह है अपर ब्रह्म यद तद ओंकार ये दोनों ब्रह्म जो है वह ओंकार है ओंकार ओंकार से कोई अतिरिक्त नहीं है ऐसा कहा कहांकार एव यदकार ओंकारात्मक ओंकार प्रतीकवाद ओंकार रूपी है ब्रह्म क्यों ओंकार प्रतीक वाला ब्रह्म है जिसका प्रतीक ओंकार है ओंकार ओंकार प्रतीको यश्य ब्रह्म सब ब्रह्म ओंकार प्रतीक ओंकार प्रतीक वाला है परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनरहम जो परब्रह्म है ना माने आपको शब्दादि के माध्यम से ज्ञान होने वाला नहीं है मैंने प्रत्यक्षादि प्रमाण का ज्ञान का विषय नहीं है जाना चाहते हैं शब्दादि अपरम परम ही ब्रह्म जो है निर्विशेष है निर्गुण है निराकार है तो इसलिए ब्रह्मा हम, के द्वारा उपलक्षित तो होने योग्य नहीं है सर्वधर्म विशेष वर्जितम कोई धर्म नहीं है धर्म का वो कोई भी धर्म नहीं है सर्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न सक्यम अतिद्रियो इसलिए इंद्रियों का विषय न होने के कारण केवल ना मन सा अवगा तो केवल मन से भी चिंतन नहीं किया जा सकता क्यों मन उसी को चिंतन करता है जो इंद्रियों का विषय बना हुआ मन उसका कभी चिंतन नहीं कर सकता इंद्रियों ने कभी विषय नहीं बनाया हो उसको चिंतन नहीं कर पाता इसलिए मन के द्वारा जानना संभव नहीं कहा ओमकार तो विष्णु आदि प्रतिमा स्थान है कैसे ओंकार कैसा है कैसे विष्णु की प्रतिमा को हम विष्णु मानकर के पूजा करते हैं तो भैकुट मिले इस प्रकार ये विष्णु प्रतिमा के स्थान में है ओंकार ऐसा है ब्रह्म के बारे में भक्तियां आवेश ब्रह्मभाव भक्ति से ही वह आवेश किया मैंने आदर के द्वारा आरोप किया है ब्रह्म भाव जिस ओंकार में ऐसे करने पर ध्यायी नाम जो ध्यान करने वाले लोग होंगे ध्यान करने वालों का तत्प्रसिद्ध थी तत् ब्रह्म प्रसिद्ध ब्रह्म प्रसन्न होगा जैसे मूर्ति की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना भगवान समझ के पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं ठीक इसी प्रकार ओमकार की उपासना करने पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं अवगम्य थे ऐसा जाना जाता है ये कहा क्यों होता है तो कहा शास्त्र प्रामाण्य शास्त्र प्रमाण है ओमकार के चिंतन से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है परमात्मा प्रसन्न होते हैं शास्त्र प्रामाण्य वेद प्रमाण है तथा अपरम ब्रह्म उसी प्रकार अपर ब्रह्म भी उसी शास्त्र प्रमाण है प्राप्त होगा ओंकार के माध्यम से तस्मात परम चम च्रद्रम चाहे ओंकारित है पर ब्रह्म का प्रतीक है अपर ब्रह्म प्रतीक है इसलिए उसको गौण प्रयोग कर दिया ये ब्रह्म है करके तस्माद एवं इस प्रकार एवं विद्वान इस प्रकार जानने वाला जो होगा साधन को समझने वाला पर ब्रह्म के साधन और अपर ब्रम्ह प्राप्ति के साधन मानकर उपासना करने वाला जो विद्वान होगा यह नत्म प्राप्ति साधन ओमकार क्या है आत्म प्राप्ति का साधन है परमात्मा प्राप्ति परमात्मा मैंने आत्मा ही है शुद्ध करने पर तुरिया अवस्था का आत्मा परमात्मा ही है उसके प्राप्ति साधन के द्वारा साधने न यह साधन है इसके द्वारा ही ओंकार ओंकार के उपासना से चिंतन से एक तरम परम अपती दो में से कोई एक जैसी होगा अगर वैराग्य पूर्ण नहीं है तो अपर प्राप्ति के साधन होगा वैराग्य पूर्ण है तो परपरम प्राप्ति के साधन होगा होगा एक तरम परम अपरम बा में से कोई एक अनुवेती माने ब्रह्म अनुगछति उसको ब्रह्म को प्राप्त करता है परब्रह्म ब्रह्म चाहे अपर ब्रह्म उसको अनुवेती माने अनुगछति ईण धातु था वम धातु लगा दिया निर्दिष्टम ही आलम्बनम ओमकारो ब्रह्म ब्रह्म का अत्यंत नजदीक है समीप है निर्दिष्ट अत्यंत समीप को अतिशय समीप को निर्दिष्ट बोलते हैं अंतिक बाढ़ साध ऐसा व्याकरण में सूत्र है जब तीन में से कोई एक प्रत्यय परे हो तो ने शब्द को क्या होता है सारा आदेश होता है अंतिक शब्द को ने आदेश होता है बाढ़ शब्द बाढ़ शब्द साद को सार आदेश होता है ये कहा अंतिक बाढ़ साध कहा अंतिक शब्द और बाढ़ शब्द को निध और साध ये आदेश होगा साधिष्ठ बनेगा साधिष्ट अच्छा बहुत अच्छा यह कहता है निर्दिष्ट मे अतिशय समीप ये होता है अंतिम माने समीप होता है किंतु तो अतिशय समीप को निर्दिष्ठ बोलते हैं शिव नमी बोलते हैं ना नमो नमः प्रियत बदलिष्ठा निक आलम्बनम ठीक टीका देखें टीका में कहते हैं शब्द ओर नपुंसकोर ये मंत्र में दो शब्द नपुंसक लिंग वाले हैं ये तत्शब्द भी है यद शब्द भी है यह तत्त यदर यह तत्शब्द और यब्द दोनों नपुंसक दोनों नपुंसक लिंग वाले प्रयोग हुआ है इसलिए ओंकार विशेषण तो आयोग ओंकार का विशेषण तो हो नहीं सकता है क्यों ओंकार पुलिंग है और ये तद भी प्रयोग किया, प्र, किया है यद भी नपुंसक प्रयोग किया है इसलिए ब्रह्म विशेषण ये दोनों ब्रह्म का विशेषण है मंत्र में एक बता दिया इसलिए ये ब्रह्म इसलिए ये तत्व ब्रह्म कर दिया राश्य में ये कहा तद ब्रह्म वही परमच परमच इत्यादि कहा किम ब्रह्म एक शब्द से कहा गया ब्रह्म कौन है वो प्रश्न होगा तो इसको उत्तर कहते हैं परम चाह परम परब्रह्म ब्रह्म चाहे अपर ब्रह्म वही है यही है उनका ओंकार है ये कहाम चाह अपरम चीका में कहते हैं पहले भाष्य में परम सत्यम अक्षरम पर कौन है तो सत्य जो अक्षर है पर है और पुरुषाख्यम पुरुष का अपरम चाह प्राणाख्यम ओंकारात्मा उंकार, कम ओंकार प्रतिक है यदि अपरमच जो ये पर और अपर ब्रह्म कहलाता है जो दो प्रकार के ब्रह्म है पर ब्रह्म और अपर ब्रम्ह दो है वह तद उभय ओंकार है वाक्य अन्वय इत्यर्थ ऐसे वाक्य का संबंध बना देना वो दोनों के दोनों ओंकार है उसी के माध्यम से दोनों में जो चाहे वो प्राप्त होगा ये कहा न एवं ब्रह्म उद्देश्य न ओंकारत्व विधाने ब्रह्मी ओंकार दृष्टि प्रसिजम कहते हैं देखो ब्रह्म को उद्देश्य करके ओंकार का विधान करेंगे तो क्या होगा ब्रह्म में ओंकार दृष्टि कर रहा है? ये अर्थ आ जाएगा उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि हो जाएगा ओंकार निकृष्ट है ब्रह्म उत्कृष्ट है ये होगा ये शंका कर रहे हैं न ऐसा मान्य पर ब्रह्म ओंकारत्व विधाने ब्रह्म को उद्देश्य करके ओंकार का विधान यदि करते हैं उस स्थिति में तो ब्रह्मी ओंकार दृष्टि है ब्रह्म में ओंकार दृष्टि करना यह आपत्ति आएगी ये होगी न संयम ऐसी संख्या नहीं करनी चाहिए क्यों कहते हैं ब्रह्म दृष्टि तो उत्सात ब्रह्म सूत्र है माने उत्कर्ष होने से ब्रह्म दृष्टि करना मान निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने के विधान है ये बताया है न ब्रह्म दृष्टि तो ब्रह्म सूत्र से और लोकेशु सामुपाशित छांदो में आया है लोक लोकेशु सब्तम ये लोकों में भूरादि लोको में साम की उपासना करेगा पंच विदाम सप्त उपासन में लोकेशु साम उपासित इत्यादो जैसे वहां पर निकृष्टे ओंकारे ब्रह्म दृष्टि सिद्ध्य जैसे लोकेशु सामुपाशित में क्या है शाम में लोक दृष्टि करना होगा न कि लोक में शाम दृष्टि कर करना ऐसा नहीं है जो शाम चल रहा है पांच भौतिक शाम सात भौतिक शाम की चर्चा है वहां उपासना प्रकरण में वहां पर लोक दृष्टि कर रहा न कि शाम में लोक दृष्टि कर रहा क्योंकि युक्ति यही है क्या युक्ति है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा युक्ति है ये कहा टिप्पणी है एक नंबर की लोकेशु इत्यादि छांद लोकेशु पंचवेद शाम उपासित इत्यव अभी ये आया है लोक में ये पांच प्रकार की शाम की उपासना करे ऐसे अर्थात है आने पर तो लोक उपास्य होगा शाम माने वहां पर आरोप दिया जाएगा लोक में शाम दृष्टि करना होगा ये शंका होगी यदि अपि सत्या ऐसे बाजो युक्त ऐसे ऐसी बाणी होने पर भी सामनी ये ये था लोग थे। सामने यथा लोक दृष्टि वहां शाम में ही लोक दृष्टि किया जाता है न कि लोक में शाम दृष्टि नहीं किया जाता शाम में लोक दृष्टि की जाती है ठीक इसी प्रकार अभिवेद है तदप्त यहां भी ऐसे समझना चाहिए मैंने ओमकार में ब्रह्म दृष्टि करना बाकी ब्रह्म में ओंकार दृष्टि करना ऐसा नहीं करना ये बता दिया में कहते हैं। तयोर भेदात कथम ऐक्यम इतिहास के इत्याह। कहते हैं महाराज ये ब्रह्म और ओंकार में तो भेद है तो फिर कैसे होगा जो ब्रह्मा है वही वो ओंकार है कैसे होगा भेद है ब्रह्मा अलग है ओंकार एक अलग शब्द रूप है ब्रह्मा ब्रह्मा है तयोर भेदाद ओंकार ब्रह्मो भेदाद ओंकार ब्रह्मो तो भेद है भेद होने से कथम ऐक्यम ऐक्य आग कैसे होगा कैसे यद तद ओंकार कैसे बोल दिया यद ब्रह्मा तद ओंकार कैसे बोला इस शंका करके उपचाराध गौण प्रयोग किया है गौण है कहा ओंकार प्रतीक ओंकार प्रतीकत्वाद कहा ओंकार प्रतीक वाला है ब्रह्मा इसलिए उसको ओंकार रूप में कहा गौण प्रयोग है अच्छा ठीक है सामानाधिकरण ने ना ओंकारह से प्रतीकत्व उद्देश्य सामानाधिकरण जो किया है यद तद ओंकार जो यह है वही वहीद यद ये तद ओंकार ऐसा बोले सामानाधिकरण है सामानाधिकरण होने से ये सिद्ध होता अने सामानाधिकारण द्वारा ओंकार से प्रतीकत्व उद्देश्य थे ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है ऐसा थी प्रतीक उपदेश किया जाता है ठीक है नो किम प्रतीक का उपदेश है ना साक्षात ब्रह्म अभी थी था प्रतीक का उपदेश क्यों करना साक्षात ब्रह्म का कथन करो ना सीधा सीधा ये ब्रह्म है ऐसा बताओ बीच में ओंकार में क्यों खड़ा कर दिया प्रतीक क्यों लाया बीच में शंका है ना नो किम प्रतीक उपदेश है ना? उपदेश, को उपदेश, है उपदेश है? का उपदेश ओंकार प्रतीक है साक्षादी कथन का कीजिए ना आपका हो गई परम ही ब्रह्म इत्यादि कहा परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण आना शब्दादी की उपलब्धि शब्दादि के, के, के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होता पर ब्रह्म ऐसा है शब्दादि जैसा नहीं है ये बोलना चाहेंगे टिप्पणी साक्षातः दो की टिप्पणी माने मोक्षार्थी नाम उपासनाथ माने जो होंगे उनके उपासना के लिए वास्तव में जो ब्रह्म है स्वरूप है ब्रह्म का स्वरूप है जैसा ब्रह्म होगा तदेव उपदिष्यता उसी का उपदेश कीजिए आप तत्प्रतिनिधि भूत ओंकार उपदेश उसके जो प्रतिनिधि बनाकर के ओंकार के उपदेश क्यों किया यहां ब्रह्म के प्रतिनिधि बनाकर के ओंकार के उपदेश करने का क्या प्रयोजन है ये शंका है साक्षात ब्रह्म को उपदेश करो ये कहा तो ये ऐसा कहने पर कहा भाष्य में कहा परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण पर ब्रह्म जो है शब्द आदि के उपलक्षित होकर के प्राप्त होने योग्य नहीं है इत्यादि कहा ठीक है शब्दादि भी शब्दादि भी साक्षात्म शब्द जो शब्द है ना माने शब्द प्रमाण आदि से साक्षात ज्ञान नहीं कराया जा सकता शब्द का कर... णी का विषय नहीं, नहीं है वो, वाणी का विषय नहीं है शब्द आदि के द्वारा विषय करना साक्षात् ज्ञान कराना संभव नहीं है कहा आदि शब्द है ना अनुमान आदि आदि शब्द से क्या अनुमान से भी गृह नहीं होता वो उसके लिए कोई ज्ञापक चाहिए अनुमान के लिए ब्रह्म के लिए कोई ज्ञापक नहीं मिलेगा अच्छा क्यों प्रवृत्ति निमित्त निमित्त धर्म से लिंग से अभाव तत् देखो किसी व्यक्ति का परिचय देना हो तो जाति क्रिया गुण संबंध चार में से किसी एक प्रवृत्ति निमित्त धर्म होता है किसी को अयम ब्राह्मण करके बोल दिया जाता है माना इतर से व्यावृत्ति करने के लिए तो वहां पर इसको व्यावृत्ति कराने की प्रवृत्ति निमित्त धर्म ब्राह्मणत्व तो हो जाएगा जाति अभी जाति से व्यक्ति को अलग पहचान कराया जाता है जाति अथवा क्रिया पाचका बोल देते हैं ये व्यक्ति पाचक है तो वो पकाने की क्रिया के कारण से इसको अलग कर दिया जाता है पहचान होता है पाचक ऐसा बोला जाता है गुण कृष्ण शुक्ल इत्यादि बोल करके माने शुक्लो घटा नीलो घटा इत्यादि बोलते हैं तो गुण के द्वारा उसको परिचय दिया जाता है पृथक कराया जाता है जाति क्रिया गुण संबंध राजपुरुष आदि बोला जाता तो संबंध के माध्यम से परिचय कराया जाता है किंतु ब्रह्म में कोई भी नहीं है ना जाति है ना गुण है ना क्रिया है ना कोई संबंध है ये कहना चाहते हैं प्रवृत्ति निमित्त से जो प्रवृत्ति का निमित्त एक धर्म होता है वह लिंग और लिंग भी नहीं है अनुमान के लिए लिंग चाहिए और प्रत्यक्ष दिखाने के लिए प्रवृत्ति निमित्त कोई धर्म चाहिए दोनों नहीं है हेतु चाहिए अनुमान के लिए हेतु चाहिए लिंग चाहिए ज्ञापक चाहिए वो भी नहीं है निर्धारम है अब इति हेतु महा इसलिए उसमें हेतु बताते हैं सर्वधर्म विशेष वर्जितम भाष्य में कहा कोई धर्म ही नहीं है कैसे परिचय कराया जाए इसलिए ओमकार के माध्यम से उपासना के माध्यम से उसको प्राप्त होना है ये कहा सर्वधर्म परि विशेष वर्जितम विशेष धर्म कोई नहीं वो निर्विशेष है अतो न सक्यम इसलिए वो शब्दादि उपलक्षा न सक्यम अतिद्रिय गोचरवात केवले केवल मनसा अवगाहितुम केवल मन से चिंतन करना संभव नहीं है क्यों इंद्रियों का विषय न होने से कहा ठीक है न सक्यम नक्यम अवगाहित न सक्यम का अन्वय अवगाहितुम मन के द्वारा भी उसको प्राप्त करना संभव नहीं है वहां ले जाके संबंध कर देना ये बताया तीन नंबर की टिप्पणी अत्र शब्दाधि इतिशो द्रष्टव्य हाँ यहां पर सक्यम यदि शब्दादि अवगाह तुम न सक्यम ऐसे शेष लगा देना ये कहा अच्छा ठीक है तरह मनसाबा मनसावा अस्तु चलो शब्द का विषय बाणी विषय नहीं कर पाई शब्द का विषय नहीं हुआ शब्दादि उपलक्षण कहा था भाष्य कहा शब्द से तो बाणी ले लिया, बाणी का विषय नहीं है अथवा चलो बाणी ना हो तो इंद्रियो के द्वारा हो मन से हो तो कहते हैं नहीं, नहीं हो सकता तरी इंद्रिय मन अथवा इंद्रियों के माध्यम से अथवा इसके माध्यम से हो मन के माध्यम से हो तो कहा नहीं चार नंबर की टिप्पणी शब्दादिव शब्दादी वाणी आदि के द्वारा अवगाहन होता ज्ञान होता हो तो इंद्रियों अन्य इंद्रियों के माध्यम से तो मन के माध्यम से किया जाए कहा अतिद्रिय इंद्रिय का विषय नहीं होता ना वो इसलिए केवल मनसा अवगाहित न सक्य कहा मन के द्वारा भी संभव नहीं ये कहा। ठीक ठीक है। कहते हैं मनसा इति इंद्रियर व्यवत खाली मनसा के स्थान पर इंद्रियर मन हो या इंद्रियों के द्वारा हो ग्रहण करना संभव नहीं है इस लगा देना ये कहा। आगे टीका में बोलते हैं ती तथा ओंकार आवेश आवेशक असंभवत किंचित विशेषम आरोप्य आवेशो वक्तव्य तब महाराज उस प्रकार के ओंकार होने पर भी ओंकार में भी उस ब्रह्म को बताने वाला ओंकार में भी आवेश संभवत आवेश असंभवत आवेश होना भी तो संभव नहीं आरोप किए बिना तो आवेश भी नहीं होगा कोई न कोई आरोप करना ही पड़ेगा आवेश असंभवत असंभव होने से किंचित विशेषम आरोप्य अवशेष आवेशो आवेश वक्तव्य कोई ना कोई एक विशेष आरोप करके ही आवेश बोलना पड़ेगा वहाँ ब्रह्म भाव का आवेश करना है वहां वक्तव्य अतएव सूर्यांतर्गत विशेषम बक्षती इसलिए आगे सूर्य के अंतर्गत जो विशेष ब्रह्म के बारे में बताएंगे तृतीय मात्रा के द्वारा चिंतन करेगा यह सूर्य के अंतर्गत पुरुष को प्राप्त करेगा इत्यादि आएगा ओंकार तादात्म से ओंकार का तादात्व तो कहेंगे तत कथम निर्विशेष लाभ फिर निर्विशेष का लाभ कैसे होगा ब्रह्म यह शंका है इसके उत्तर में कहेंगे ओंकार इत्यादि कहेंगे ओंकार में आवेश करने पर परमात्मा पर प्रसन्न हो जाते हैं इत्यादि कहेंगे टिप्पणिया है टिप्पणी बक्षित पांच नंबर आवेश असंभवात पांच की टिप्पणी है पूर्वादि का माने आवेश माने संबंध असंभवात ओंकार में भी संबंध नहीं होगा फिर कैसे उपासना करेंगे मान करेंगे जब निर्विशेष है संबंध नहीं होगा ये पूर्वादी की शंका है कोई आरोप करना ही पड़ेगा और वह त्रिमात्रिक ओंकार के उसके मात्रा के उच्च उपासना का में बताएंगे वो ब्रह्म प्राप्त करता है करके सूर्य के भीतर जो ब्रह्म पुरुष छिपा हुआ उसको प्राप्त करता है कहेंगे बक्षती बक्षती या पुनर्यतम त्रिमात्र इत्यादि वाक्य ने बक्षती कहेंगे इत्यादि कहा तो उसमें कहा ओंकार हेतु भाष्य में कहा ओंकार ऋतु विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय विष्णुआदि के प्रतिमा के स्थान में जैसे विष्णु के प्रतिमा के पूजा करने से विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं इसी प्रकार ओंकार की उपासना करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं यही है स्थानीय भक्ति आम्मा भक्ति से आरोप है ब्रह्मभाव त्याई नाम तत् प्रसिद्ध ब्रह्म प्रसिद्ध ब्रह्म प्रसन्न होता है यदि अवगम्य जाना जाता है कहा ठीक अभी चित्त जब इसकी उपासना करेंगे हम ओमकार की उपासना करेंगे तो चित्त निर्मल होगा मल रहित होगा, काम क्रोध आदि दोष से रहित हो जाता है तद उपासना उसकी उपासना के माध्यम से चित्त नैर्मल्य सदी निर्विशेषम स्वयं प्रकाश है जब ब्रह्म की उपासना हम करेंगे ओमकार के माध्यम से तो चित्तर की सफाई हो जाएगी हमारे निर्मल होने पर क्या होगा निर्विशेष स्वयं प्रकाशते निर्विशेष स्वयं प्रकाशित होगा वहां कुछ करना नहीं पड़ेगा चित्त प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्म भाव अपने आप आ जाएगा प्रकाश ये ये कहा कहा तत्र त्र मानव प्रमाण कहा शास्त्र प्राण्य शास्त्र अन्य पर ब्रह्माथिनाद वैर्थिया यदि ऐसा न हो चित्त निर्मल के माध्यम से परब्रम स्वयं प्रकट हो जाए उसमें तो क्या होगा इसके लिए प्राप्ति के लिए तदित शास्त्रों में जो उपासना का कथन ओंकार उपासना का व्यर्थ तो हो जाएगा इससे सिद्ध होता है कि ओंकार की उपासना करने से अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्ध होगा पर जाएगा नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह वित्य थे तत्व योग कालेन आत्म विन्द हो जाता है साधना करेंगे तो साध्य अपने आप मिल जाएगा साध्य को मिलने की आवश्यकता अपने आप होगा साधना की जरूरत है तथा, तथा अपरमच इत्यादि चाहे पर ब्रह्म हो चाहे अपर ब्रह्म तथा अपरमच इत्यादि कहा था अपरम च्रह्म अपर ब्रह्म भी उसी प्रकार प्राप्त होना है प्रसिद्ध वह भी प्रसन्न होता है अपर ब्रह्म प्रसन्न होगा जैसे पर प्रसन्न होता है ओंकार उपासना से उसी प्रकार अपर ब्रह्म की प्रसन्न हो जाएगा ये कहा तस्मात तस्मात भाष्य में कहा तस्मात परम चम च ब्रह्म ये ओंकार ये उपचर्य पर ब्रह्म चाहे अपर ब्रह्म ये ओंकारी है ऐसा गौण प्रयोग होता है इसकी उपासना करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए गौण प्रयोग होता है एक प्रतीकत्वात् तस्मात् प्रतीकत्वात्थ प्रतीक है पर की अथवा अपर ब्रह्म प्रतीक होने के कारण से एक तस्माव इत्यादि भाष्य है तस्मद्राप्ति साधन एक अन्वे निर्दिष्टम ही आलमनम ओंकारो ब्रम्ह इत्यादि कह यही साधन के माध्यम से ओंकार के उपासना के साधन रूपी माध्यम के द्वारा दो में से किसी एक को संबंध कर लेता है प्राप्त कर लेता है माने ओमकार जो है अनेक साधनों में से परंपराप्ति का सर्वोत्तम साधन है ये कहा निर्दिष्ट साधन है ठीक है है ठीक ठीक है में कहते हैं ब्रह्मत्वाद ब्रह्मत्व अर्म इति विद्वान इत्यर्था ब्रह्मत्वात ब्रह्मत्व अर्म ये क्या है वो ब्रह्म के योग्य है वो व्यक्ति विद्वान ये कहते हैं ब्रह्मत्वाद की टिप्पण है ना अत्र ब्रह्म प्रतीक्री पाठो अपेक्षित प्रतीक यहाँ पर ब्रह्मत्व अर्वाद ऐसा जो ब्रह्मत्व के योग्य होने से ऐसा ब्रह्म प्रतीकवाद ऐसा प्रतीक मिलने से ब्रह्म ब्रह्म प्रतीक वाला ब्रह्म पाठ हो अथवा ब्रह्म ऐसा पाठ मिलने पर ऐसा अच्छा होता ये बोलना चाह ब्रह्म ब्रह्म ऐसा पाठ हो तो अच्छा होता है एक ब्रह्म ब्रह्म प्रतीक विद्वान ऐसा जानने वाला विद्वान कहा विद्वा एन अन आयतन आलम पद दो प्रमाद इति दृष्टम द्रष्ट्यम कहते हैं यहाँ पर दो दो शब्द और भोजना चाहिए था एन क्या आयतन आलंबने न ऐसा पाठ होना चाहिए था ये प्रमाद से कहीं खलित हो गया पाठ भाष्य में ऐसा पाठ होना था प्रमाद के कारण खलित हो गया ऐसा समझना चाहिए ये बताया ऐसा देखना चाहिए कहा तस् पदस्य पिण्डार्थ उस पद का और संपूर्ण सारांश क्या या कहा ओमकार इत्यादि करके का ओंकार अभिध्या नही अवधार है ओंकार, ओंकार के चिंतन के माध्यम से एक तरम परम्बा परम्बर यही होगा ठीक है न तो एक शब्दार्थ कथन एत एक शब्द का कथन नहीं है इति द्रष्टव्यम ओंकार में एक नहीं समझ रहा अभिध्यान से आयतन आयतन तो अभाव अभिध्यान जो चिंतन है न आयतन नहीं इति ओंकार अभिध्यान है ना एक तरह ओंकार के चिंतन से कहा यही बोलना चाहते हैं न तो एक तत्त शब्दार्थ कथन ये तत्त तो शब्द का कथन नहीं समझना है ये तत्त तो ब्रह्म है ये तथा शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है आयतन तो अभाव जो अविधान होगा वह आयतन नहीं हो सकता इत्यादि टिप्पणी आठ की टिप्पणी है आयतन शब्द ये तत्त शब्द आयतन बाचक नहीं है ये कहना है टीका में आगे बोलते हैं इतर उपासनाव अश्य अश्प उपासना पर प्राप्त न संभवत इत्यादा पूर्वादी शंका उठाता है महाराज जैसे अन्य उपासना पर प्राप्ति के साधन नहीं है अपर प्राप्ति के साधन होते हैं तहर तो उपासना आदि इसी प्रकार यह भी ऐसा ही है उपासनत्व तो होने के कारण पर प्राप्ति के साधन नहीं हो सकता ये शंका ये शंका के उत्तर में कहा नए नए ये सबसे नजदीक साधन है ब्रह्म प्राप्ति के अनेक साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन है ये बताया निदिष्ट ही आलमन ओंकार और ब्रह्म ब्रह्म के लिए प्राप्ति के साधर में ये ओंकार का आलमन जो है अत्यंत समीप है ये आदि देखो ये जो उपाध्य ब्रह्म है ना मन आदि की अपेक्षा सबसे नजदीक है सबसे नजदीक अपना स्वरूप ही होता है मन आदि अपेक्ष मन थोड़ा बाहर है इंद्रिया और बाहर है और शरीर और बाहर है बाह्य विषय और बाहर है सबसे नजदीक अपना स्वरूप है मनादपेक्ष मनादिका करके इद निर्दिष्ट आत्मा जो है ये ब्रह्म आत्मा निर्दिष्ट नजदीक अत्यंत समीपवर्ती है अंतरंग मात्रंग है श्रेष्ठ आलम मनोब्रह्मित इत्यादि की अपेक्षा श्रेष्ठ आलम्बन है मनोब्रह्मित वा आदि वाक्य की अपेक्षा ये सर्वश्रेष्ठ साधन है ये तलंबन परम का उपनिष्व इत्यादि कहा तीन नंबर की टिप्पणी तीन नंबर में कहते हैं कि मनादि मनोब्रम उपास इत्यादि उत्य। इत्यादि उपासना की अपेक्षाए सर्वश्रेष्ठ उपासना है ये कहा आगे मंत्र है स यदिमात्रेम जगतिया मि सूर्ण तम ऋचो मनुष्यलोक उपनय सपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया सपन्नो महिमा स यदि एकत्री देव स ते संवेदि स्थूल जगत सप्यमचो मनुष्यलोक उपनय सपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया महिमा स यदि उत उपासक्य उपासनकस यदि यदि ऐसा करता हो एक एक एकमात्रा के विषय में जानकारी है उसको अकार ही ओंकार है ऐसा समझता है आ, तीन मात्राएं है उसमें किंतु अ ही ओम है ऐसा समझता है एक एकमात्र विध्यायित एक एकमात्रा के चिंतन करता है तो करने वाला हो तो स माने उपासक तेरे व उसी चिंतन के माध्यम से उसी एकमात्रा के चिंतन के माध्यम से संवेदित मान संबोधित ज्ञात ज्ञान होता हुआ पूर्णम एवं जगत्याम अभिश्वत शीघ्र ही वो पृथ्वी लोक में प्राप्त होगा आगे जन्म लेगा पृथ्वी लोक में जन्म लेगा जगत्याम पृथ्व्याम पृथ्वी में प्राप्त करेगा पृथ्वी लोग को प्राप्त करेगा तम तो ऋचो मनुष्य लोगम उपनायन दे और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं ऋचाए उसको क्या करेगा उस उपासक को मनुष्य लोकम उपनायन दे मनुष्य शरीर को प्राप्त करवाते हैं पृथ्वी में अनेक शरीर है उनमें से मनुष्य शरीर प्राप्त कराएंगे वेद के मंत्र ये कहा सब तुम तत्र मान उस मनुष्य मनुष्य शरीर में वह तपसा ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह रूपी तप है ब्रह्मचर्य है श्रद्धा से संपन्न होकर महिमान भवती अपने महिला का तो अनुभव करता है बीत यथेष यथेष्ट चेष्टा वाला नहीं होगा जो चाहे शो करे ऐसा नहीं होगा श्राद्ध चलने वाला शास्त्र के मर्यादा में चलने वाला होगा इत्यादि बातें बताए ठीक है हम कहते हैं निर्दिष्टत्व एवं संस्तुवन उत्तर वाक्य का साधन थे जो निर्दिष्ट है, तो है अत्यंत समयप साधन है अनेक साधनों में से अनेक अत्यंत समीप साधन है इसी को ही प्रशंसा करते हुए आगे के वाक्य को द्वारा सिद्ध करते है ये कहा चार की टिप्पणी संस्तुवन संस्तुवन प्रणबम इत्यादि प्रणबम संस्तुभम ऐसे करना प्रणव की स्थिति करते हुए प्रशंसा करते हुए आगे के वाक्य के अर्थ करते हैं कहा वाक्य के द्वारा सिद्ध करते हैं कहा स यदि इत्यादि में कहा स यद्यपि ओंकार से सकल मात्रा विभाग नद्यपि तीनों मात्रों का ज्ञाता नहीं है उसको ज्ञान नहीं है उसको सकल मात्रा का विभाग को जानने वाला नहीं होता वो व्यक्ति उपासक अकार ही ओंकार है है ऐसी स्थिति है वहां यदि मंत्र में था उसका अर्थिक बासि, भाषिका ने यद्यपि को दिया स यद्यपि ओंकार से स मैंने उपासक ओंकार से सकल मात्रा विभाग सकल मात्रा का विभाग के नहीं है तथा भी, फिर भी ओंकार विधान प्रभाव फिर भी ओंकार के चिंतन के प्रभाव से उपासना के प्रभाव से विशेषता में गतिम गति कोई जाएगा मैंने पृथ्वी लोग कोई पैदा होगा नारे नारी में नहीं जा सकता मनुष्य लोग मनुष्य शरीर में आएगा विशिष्ट कोई प्राप्त करेगा इत्यादि दो नंबर की टिप्पणी है सकल मात्रा विभाग नीति अकार इति तीसरो मात्रा हो ओमकार में तीन मात्रा है म मा। ऐसा ओम बनता है व्याकरण की दृष्टि से अलग है व्याकरण से अवतेष्टिलोपराता है अवरक्षण धातु से ओम बनाया जाता है टी लोप करें प्रत्येक का टी लोप करेंगे अब है अब रक्षण करेंगे ओम उनके अलग है किंतु वेदांत की प्रक्रिया में आकार उकार मकार तीन मात्राएं है ये तीनों मिलकर के ओम बनता है उ अम अकार उकारो मकार, उकार, मकार इति तीसरो मात्रा तीन मात्राएं हैं देखो ये कुछ अन्यत्र कहा हुआ बातें यहाँ ठिप्पणी कार्य उपनिषदों में कई चर्चा है क्या क्या होना चाहिए ऋषि होना चाहिए देवता होना चाहिए देवता का ज्ञान हम जिसके उपासना कर रहे हैं जिस मंत्रों का उपासना करते हैं उसके ऋषि कौन है देवता कौन है और अधिदेव कौन है अधिभूत कौन है वेद कौन है यह सब जानना होगा ये अन्यत्र चर्चा है वो बातें यहाँ लागे रहे हैं ये कहते हैं ताशाम अग्निवाय सूर्य ताशाम मात्राओं मात्राराम जो मात्राएं तीन मात्रा अकार उकार मकार उनका क्रम से क्या है अग्नि वायु सूर्य ऋषि होंगे अकार का क्या ऋषि है अग्नि और उकार का वायु और मकार का सूर्य ये तो ऋषि होंगे इनके और ब्रह्म विष्णु महेश्वरा देवता और अकार के देवता है, है ब्रह्मा और उकार का देवता है विष्णु और मकार की देवता महेश्वर रुद्र अच्छा अधिदेव अधिदेवतम भूर्भुवस्व अकार उकार मकार भूर् भुवस्व एक, एक करना अकार का भू उकार का भूव और मकार का स्व ये अधिदेवत होंगे देवता होंगे ये अधिदेव थान होंगे और अध्यात्म क्या है जागृत सूत्र सुशक्त्याख्यान ये कहा जागृत अकार के अध्यात्म को देखेंगे तो जागृत है उकार का स्वप्न है और मकार का सुशक्ति है और ऋगी वेद ये तीन वेद है मान अकार का ऋग्वेद कहा ना इसलिए अकार का ऋग्वेद है और उकार का और इसका मकार का युवक अन्य शाखा में कथन है मान यहां शाखा में तो नहीं है अन्य शाखा पे आए हुए हैं ये सकल मात्रा विभाग मात्रा विभाग अनाज्ञ पर ये इत्यादि पांचों के पांचों मिलाकर के करना चाहिए था कि इसके कौन ऋषि है कौन देवता है अधिद कौन है अधिभूत कौन है और वेद कौन है जब जानना था सकल मात्रा का विभाग नहीं जानते ऐसे कुछ लोग मानते हैं कहा ऐसे वर्णन करते हैं ये कहा कुछ लोग ऐसा करते हैं अच्छा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ने विष्णु कहा देवता में कहा उकार का देवता विष्णु कहा किंतु ट्रिपणी कार्य कहते हैं अतः शोभदान चतुर्थ मंत्र मंत्री विष्णु देवता चतुर्थ मंत्र में का आएगा द्वितीय दात्रा के लिए कहेंगे शोभदेवत्य शोभ देवता कहेंगे तो यहां विष्णु कैसे होगा कुछ प्रतिकूल लगता।, लगता है यहाँ के मंत्र के आधार में ये जो विष्णु देवता बताया उसे कुछ प्रतिकूल जैसा लगता है टिप्पणी कार हैं किन्तु फिर संगति भी लगा सकते हैं जब विभूति अध्याय में भगवान ने कहा नक्षत्राणम हम शशि तो भगवान विष्णु अपने को शशि रूप में कहते हैं तो या बोला विष्णु बोलने में आपत्ति नहीं है यह भी हो सकता नक्षत्राणम हम शशि कृप्वा समीकरण समान कर सामंजस्य करना चाहिए समीकरण भवेदित मंतव्य में समानना चाहिए इत्यादि कहा अच्छा तो सकल मात्रा का विभाग नहीं है तथा ओंकार विधान प्रभाव इत्यादि होगा वैगुण्य तथा ओंकार सरण एक देश विज्ञान न होने के कारण से और एक देश का ज्ञान है दूसरे देश का पूरे संपूर्ण अंग का ज्ञान मात्र से इतने वैगुण्य होने से मान साधु और वैगुण्य दो होते हैं वैगुण्य दो से साधुण्य गुण है उपासना आदि में सात गुण्य बैगुण गुण्य होना चाहिए माने बैगुण भैगुण्य नहीं होना चाहिए बैगुण ने हो गया इत्यम होने मात्र से ओंकार सरण ओंकार ऐसा बना हुआ व्यक्ति को कर्म ज्ञान न दुर्गतिम कर सकते कर्म ज्ञान उभय्रष्ट होकर के मान कर्म का फल उपासना का फल कुछ भी न होकर उष्ट न हो नहीं जाए ऐसा नहीं हो सकता नहीं जा सकता इत्यादि का फिर क्या होगा फिर कहा जाएगा वो उभय भ्रष्ट होकर के कर्म के उपासना कर जा नहीं सकता है नई कल्याण अच्छा काम करने वाला कोई भी दुर्गति को तो जा नहीं सकता फिर क्या होगा उसका भैगुण ने तो आया एक देश कोई सर्वदेश मान के उपासना किया अकार कोई ओम मान के उपासना कर रहा है भाईगुण ने आया कहे क्या हो फिर क्या होगा तो कहा यद्यपि एवं ओंकार विभाग केवल के ओंकार की के एकमात्र का विभाग को जानता और अ को समझता है ओम पूरा ओम अ समझता है एवं केवल केवल एक कोई समझ करके अब ध्यायित ध्यान करता, करता हो चिंतन करता हो एकमात्र सदा ध्याय एकमात्रा को ही ध्यान करता है अकार ही ओम है करके समझता है स एकमात्र विशिष्ट ओंकार न एकमात्र विशिष्ट ओंकार के चिंतन के माध्यम से उसपासक संवेदित माने संबोधित उसके द्वारा संबोधित होता हुआ ज्ञान प्राप्त करता हुआ तूर्ण क्षिप्रम एवं तूर्ण माने क्षिप्रम शीघ्र ही जगत्याम पृथिव्याम अभि संपत्ते शरीर पाप होने के बाद शीघ्र ही धरती पर पैदा होता है प्रित क्या प्राप्त करेगा फिर प्रश्न होगा पृथ्वी में तो अनेक शरीर है कौन से शरीर किसको प्राप्त करेगा तब कहते हैं मनुष्य लोकम लोक माने शरीर लोक्यते कर्म फल भूज्यते लोकम शरीर लोक शब्द का अर्थ है शरीर है, है। मनुष्य शरीर, शरीर प्राप्त करेगा पृथ्वी में मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा अनेकनी ही जन्मा जगत्या संभवं जगति में पृथ्वी ईशावा शब्द यदकि जगत जगत बोलते तो पृथ्वी है जगती शब्द इस जगत में इस पृथ्वी में अनेक शरीर हैं, अनेक आनी जन्म अनेक जन्म हैं अनेक है इस पृथ्वी पर तत्र तम जगत्याम त्रम साधक जगत मनुष्यलोकमेव ऋच तत्र उनमें से अनेक में से तम साधक उस साधक को जगत्याम इस पृथ्वी में मनुष्यलोकम एवं मनुष्यलोक मे मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करवाए कौन ऋच है माने उपनिगमती रिचा ऋग्वेद के मंत्र जो है उसको मनुष्य शरीर को प्राप्त करवाते हैं क्योंकि आकार का जो वेद होगा वो ऋग्वेद होगा उसके प्रभाव से उसी को प्राप्त करेगा तिमानीरो मंत्र नहीं उस मंत्र में अभिमान रखने वाले देवता प्राप्त करवाएंगे माने मंत्र तो एक जड़ है कैसे प्राप्त कराएगा तो उसमें अभिमान करने वाला जो देवता होगा अभिमानी देवता होगा वो उसको मनुष्य शरीर को प्राप्त कराएगा यह कहा अगले को बोध्यम आगे भी ऐसे समझना चाहिए अगले मंत्रों में भी ऐसे समझना चाहिए कहा ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथम अभिध्या उसने चिंतन किया अभिध्या प्रत्यांत है अभिपूर्वक ध्याय ध्या निष्ठा करके ध्याता बना दिया आगे ताप लगा के ध्याता उसके द्वारा चिंतन क्या किया क्या है ऋग्वेद रूपाही ही ओंकार से ओंकार ऋग्वेद रूपा ही प्रथमा एक प्रथमा एक मात्रा अभिध्या तेन तेन साधक उस उपासक ने यही चिंतन किया है एक एकमात्रा का ही चिंतन किया है ऋग्वेद रूपी जो आकार है उसी का चिंतन किया है अभिध्याता तेन तेन साधक उपासक उस उपासक ने उसी का चिंतन किया है ऐसा दो नंबर की टिप्पणी ऋग्वेद रूपा ही अत्र छांद के अनुकूल होती कहते यहाँ पर जो है ना ये जो सान्दु की स्मृति यहाँ अनुकूल हो जाता है कैसे क्या है तो कहा प्रजापति लोकन अभ्यतपत प्रजापति ने एक बार लोगों को तपाया विचार किया सार निकालने के लिए विचार किया अभ्यतपत कहा अभि तपते जब तप गए लोग विचार से निष्कर्ष क्या निकला त्रय विद्या तीन विद्या निकले रिव्य जो तीन विद्या उत्पन्न हुए में निकले ताम फिर त्रय विद्या को भी तपाया तपाया क्या निकला? तस्या, अभी तपताया जो त्रय विद्या तप गई उसके तपने पर अक्षराणी संीन अक्षर प्राप्त हो गए भूवस्वी छादो के पैसा आया है फिर उसको भी तपाते हैं तो ओम निकलता है इत्यादि महाप्रभा विषय में आता है छांदो के पैसा है इत्यादि तानी आगे बोले तानी अभी तब तो जो भूव स्व तीनों को तपाया फिर विचार किया तानी अभी तब दिव्यो, तब दिव्यो, वो ओंकार पैदा हो गया लंग लगा कर कर दिया इत्यादि इत्यादि आया के में है छाइक है ओंकार ऐसा है संपूर्ण शब्दों का सार है रस है कहा सार है है बताया हुआ तो टीका में ये भाष्य में कहता सतुष्य मनुष्य जन्मने उस मनुष्य जन्म द्विजाग्रह द्विजन्मा में अग्रगण्य होता हुआ द्विजाग्रह होता हुआ तपसा ब्रह्मचरियणा तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रद्धाचा संपन्न हो ये तीनों से संपन्न होकर के इंद्रिय निग्रह होगा ब्रह्मचर्य का पालन होगा उसमें श्रद्धा परमात्मा की तरफ श्रद्धा संपन्न होकर महिमान विभूति मनुभवती अपनी महिमा विभूति का अनुभव करता है न बीत श्रद्धो बीत श्रद्धा विगता बी विशेषण ईता गता श्रद्धा ऐसे बीत श्रद्धा ऐसा नहीं होगा बीत श्रद्धा नहीं होगा यथेस्त न भवती यह है यथेस्थ चेष्टा वाला नहीं होगा जो चाहे सो खाए जहां जाए वहां बैठे ऐसा नहीं करेगा योग भ्रष्टा योग भ्रष्ट पुरुष ऐसा नहीं कर सकता यथे चेष्टा वाला हो सकता है कदाचित तो अभी योग भ्रष्टा कभी दुर्गति को जा नहीं सकता ऐसा कहा माने मनुष्य शरीरी प्राप्त करेगा एक मात्रा का कर चिंतन करने से भी तो तीनों मात्राओं के चिंतन एक साथ कर सके तो कितना बड़ा फल होगा ये बताना चाहते हैं, समय हो गया है यही रहते हैं फिर करेंगे ओद्रं कर्णे श्रीयाम देव्येमार्षी चुन स्तुष्ट सैशेदेव शां